तो भ्रम निषेध करने में शास्त्र का व्यापार हो तो अधिष्ठान स्वरूप में प्रमाण का व्यापार नहीं तो आत्मा की सिद्धि नहीं होगी तो शून्यवादापति ये पूर्व विषय में कहा सिद्धांत ने कहा सब निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता है सर्पधारा आदि का अनुषेध करने पर जैसे रज्जु पारमार्थिक है सब तो स्वरूप का अनुषेद करने पर अधिष्टानुस्वरूप रहेगा स्वयं प्रकाश और प्रत्यय सिद्ध ही सुखी दुखी इत्यादि ज्ञान में विशिष्ट विशिष्ट रूप से आत्मा सिद्ध है विशेषणों का अनुषेद करने से विशेष स्वरूप प्रत्यय सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण का व्यापार आवश्यक नहीं केवल आरोपित आत्मन स्वरूप सिद्धवाद न शास्त्रे कर्तव्य अनुवाद प्रसंगा आरोपित विशे द्वारा विशेष सिद्ध है केवल विशेष नहीं आरोपित विशेषण है अहम सुखी दुखी सुख दुख आदि आरोपित विशेषण है तब तो विशिष्ट न विशेष आत्मा सिद्ध है स्वरूपस्पूर्ण से आत्मा स्वरूपस्पूर्ण सिद्ध है सिद्ध होने से शास्त्र न करते व्यक्त कास्त्र से उसको सिद्ध करना प्रमाण से कोई जरूरत नहीं इतने केवल नहीं उसको सिद्ध करने के लिए शास्त्र प्रमाण का व्यापार मानेंगे तो अनुवादत्व अनुवाद अवधारित जहाँ निश्चित है उसको ज्ञात ज्ञापक शब्द हो शब्द में ज्ञात ज्ञापकत्व अनुवादत्व अनुवादकत्व अनुवाद हो तो प्रमाण नहीं होगा अप्रमाण अज्ञात ज्ञापकत्व ना शब्द प्रमाण होता है ज्ञात ज्ञापक हो तो अनुवादत्व ना अप्रमाणी प्रसंग एवं ऐसे सिद्धांति कहता है भाषा में अकृत कर्त्य शास्त्र कृतानुकारित अप्रमाणम अकृत कर्त का अर्थ अज्ञात शब्द प्रमाण होता है कृतानुकारित्य कृतानुकार होगा तो अप्रमाण हो जाएगा सिद्ध वस्तु का अनुवाद करेगा तो अप्रमाण हो जाएगा य तो अविद्यापित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंध आदि वो स्वरूप स्वेण श्रेय अविद्याध्या शिक्षि आदि विशेष उनके द्वारा प्रतिबंध होने से आत्मा का स्वरूपेण अवस्थान नहीं होता है विशेषण से विशिष्ट ज्ञान होता है सुखियावस्थानी श्रेय मोक्षती आत्मनि द्वेत शास्त्रस्य शास्त्र से फलाधारा अप्राम्यवस्थम आशंकिया अपना स्वयं प्रकाश यदि उसका स्फूरण स्वतः होता है तो द्वेत निषेध करते भी शास्त्र से शास्त्र द्वेत का निषेध करे फिर भी शास्त्र का कोई फल नहीं रहा अपना तो स्वयं प्रकाश स्पूरण होता है तो शास्त्र का क्या प्रयोजन रहा अपना को तो स्पूरण करने के लिए तो फलाभाव अप्रमाण्य तदव शास्त्र में ऐसा शंकांक्ष हैं अविद्य अभ्यार्पित शिक्षित विशेष के प्रतिबंध विशेष ही प्रतिबंध है प्रतिबंध निवर्तक है शास्त्र प्रतिबंध नष्ट होने से प्रतिदेश मुख्य है अपनिते प्रतिबंध स्वरूपावस्थान फलत है प्रतिषेधशास्त्र के द्वारा नीति नीति अस्थुल मनन इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र से अपनी प्रतिबंध प्रतिबंध विशेषण सुखित्व आदि इनका अपनयन हो जाएगा तो स्वरूपावस्थान यही फल है होगा, निशेष दुख निवृत्ति आनंद यह, न कहता है ये तो का स्वरूप सर्वत्र कहा जाता है से दुख निवृत्ति संपूर्ण दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ये और निवृत् अभाप्ति न्याय वैशेषिकुखों की आतंतिक निवृत्ति मानते है और निरत्य से आनंद अव प्राप्ति नहीं मानते वेदांत में दुखों की आत्यंत अनुभूति और निरत्य से आनंद की अभाप्ति प्राप्ति कहीं अभिव्यक्ति कहते हैं निरत्य से आनंद स्वरूप का अभिव्यक्ति ये परम से मुख्य है न स्वरूपावस्थान केवल स्वरूपावस्थान से क्या होगा पूरा तो किसी कहता है ऐसा शिका से कहते हैं स्वरूपावस्थान चुया ही से आनंद अभिव्यक्ति और निश्चित दुख निवृत्ति होने पर एक ही प्रसिद्ध मुख्यशास्त्र द्वैत निवर्तक शास्त्र कारक सही शास्त्र यदि द्वेत का निवर्तक शास्त्र प्रमाण द्वेत का, का निवर्तक होता होगा तो शास्त्र में ज्ञापक तो शब्द प्रमाण ज्ञापक ज्ञान जनक और ज्ञान इतरजनक होगा तो उसमें कारकता आपत्ति आप शब्द तो ज्ञान जनक होता है ज्ञान शापिल तो कुछ नहीं करता है शास्त्र ज्ञापक न कि कारक कुछ कर देगा शास्त्र ऐसा नहीं होगा कहें उसने कहेंगे यदि उष्ण है तो उसका ज्ञापक होगा नहीं कि उष्ण कहेंगे तो जल भी उष्ण ही शीत कहेंगे तो वन ही शीत हो जाएगा शास्त्र प्रमाण से ऐसा नहीं तो वेत का निवर्तक यदि शब्द आने तो कारक तो ये आपति शब्द या निवर्तकं शास्त्रम प्रत्यय कार्य ज्ञापक शुखिवादर्तकं शास्त्र आत्मनिशुखिवादी प्रत्ययकरणतिस्थूलावाक्ये आत्मस्वूपिवादी सीवादिभेदेश धर्म सुखिवादर्तक शास्त्र सुखी दुखी ज्ञान होता है अविधवस्था में शास्त्र उसका निषेध करेगा निषेध करने वाले शास्त्र आत्म ने असिक्षित्व प्रत्यय करने न सुखी दुखी आदि इसे भ्रम ज्ञान होता है आत्मा ने सुख दुख आदि का संबंध नहीं राग दिशा सुखित्व आदि अशिक्षित्व आदि प्रत्यय करने न शास्त्र प्रमाने से ऐसे ज्ञान होगा नेत नेति करके सबका निषेध करना आत्मस्वरूप निधि विषय से सबका निषेध करने से जो जो भान होता है सुखी दुखी मूल हो जाए तो मृत ये सब का निषेद्ध हो जाएगा नीति नीति खा करके सर्व सर्वधर्म का निवृत्त के निवृत्ति हो जाएगी अस्थूलम आदि वाक्य के द्वारा अस्थूलम अनुवृत्ति आदि सर्व विशेष का निषेद होगा आत्म आत्मस्वरूपवध जैसे आत्मस्वरूप सिद्ध होता है विशेष का निषेद्ध करने पर ठीक इस प्रकार असुखित्वादिपि सुखित्वादि भेद से सु नानुवृत्ति आत्मस्वरूप तो सर्वत्र अनुभूत है असुखित्व आदि अभी सुखित्व आदि से अनुभूत नहीं है असुखित्व आदि धर्म इत्यादि ने, नेट के द्वारा आत्मा में असुखित्व आदि करता है कन्ने पर आगे अनुभूत धर्म सुखित्व आदि विशेष में ऐसा अनुभूत नहीं आत्मास्वरूप सर्वत अनुभूत है असुखित्व आदि कोई धर्म अनुभूत नहीं है अशिक्षित्वादि है स्वाभाविकवाद आत्मनिस्फुरती अस्फुरणम अनुपन्नम इतिहासं पूर्व किसी कहता है जैसे आत्मा स्वाभाविक स्फुर स्वयं प्रकाश हो आत्मा का स्फूरण होता है आत्मा में अशिक्षित्व आदि स्वाभाविक है तो अविद्या के कारण उसका अभाव सुखित्व का अभाव सुखों का अभाव दुख का अभाव मोह का अभाव जन्म इत्यादि का अभाव ये असुखित्व तो आत्मा में स्वाभाविक धर्म है स्वाभाविक होने से अन्य निरपेक्ष है आत्मा का स्फूरण होने पर असुचित्व तो आदि होना चाहिए अर्थात जितने सुखित्व तो ज्ञान है उसमें जिसे आत्मा अनुगत तो है सर्वत्र अनुभूत तो है इससे असुच्चित्व तो आत्मा के स्वाभाविक धर्म होने के कारण वो तो भी अनुभूत तो होना चाहिए स्फूरण अनुपन्न आत्मा में स्वाभाविक असिखिता अस्फुनम आशंक भ्रम विषयशुक्तिदमसादे स्वाभाविक रजतादेद महात्म्याथा न प्रतिभाशक्व्यामस्फोर्तिद्यास विरोधी अशिखिता इदम रजतम से भ्रम होता है शक्ति में रजत भ्रम होता है भ्रम का विषय वहाँ शक्ति इदम तेन न है इधम रजतम शक्ति भी भ्रम का विषय है शक्ति तेन नहीं किंतु इदम तेन। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होने पर विशेष अज्ञात अग्रहण होने पर भ्रम होता है अधिष्ठान शुक्ति इदम्त तेन ग्रहण होता है उसका और शक्तित्व में अग्रहण होने से रजत भ्रम होता है तो भ्रम विषय शुक्ति में इदम से आदिष स्वाभाविक होने पर भी स्वाभाविक होने पर भी स्वाभाविक होने पर रजतादि रजतादिभेद दोष महात्म्या प्रतिभातिदमांसादेश रजतादिभेद रजतादि भेदो रजतादि विशेष इदमसादिका स्वाभाविक धर्म है विशेष साधमी रजतादि भेद है, रजतादिभेदे दोष महात्म यथा न भाति रजता ब्रह्म विषय शुक्तिदम शे ब्रम शुक्ति ईदमांस का स्वाभाविक धर्म है रजत आदि भेद का से विशेष नहीं अन्य भाव इदमंसर शुक्ति रजत से भिन्न है जो तो स्वाभाविक है शुक्ति में रजत का अनन्या भाव तो स्वाभाविक है रजत से भिन्न नहीं है आरोपित है रजत अधिष्ठान है सुक्ति तो शुक्ति ईदम तेना गृह है इदा शुक्ति के ईदमस में स्वाभाविक रजत का अनन्न्य भाव है रजत का अनन्न्य भाव क्योंकि रजत से भिन्न है अध्यस्थ है रजत अधिकाने है रजत से भिन्न ही तो सुक्ति में रजत का भेद अन्य भाव तो स्वाभाविक ही है रजत का अन्य भाव स्वाभाविक होने पर भी ब्रह्म ज्ञान काल में इदम रजत में से गृहित होता है रजत का अनन्न्य भाव गृहित नहीं भेद का का अनोन्य भाव विशेष नहीं रजतादि का अनुन्य भाव दोष महात्म्यादि यथा न प्रतिभात दोष के कारण राग दोष के कारण रजत का अनुन्य भाव सुक्ति में न प्रतिभा नहीं होता बताया स्वाभाविक रजत से भिन्न है ही सुन ग्रहण होने पर रजत भिन्न होने से रजत भेद ग्रहण होना चाहिए दोष महात्म भानु नहीं होता है रजत का अन्य भाव इस प्रकार अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभाव आत्मा में अविद्या है अचिंत्य शक्ति उसके प्रभाव से ही स्फुरत्य स्फुर आत्मा का स्फुर होने पर भी आत्मा में सुखित्व अभ्यास के विरुद्ध सुखित्वादि का अभ्यास होता है उसका विरुद्ध ही असुखित्व आत्मा में सुख दुख आदि का सबका अभावी स्वाभाविक रजत का अन्य भाव स्वाभाविक होने पर भी भ्रम का काल में स्पूर्ण नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा के स्पुर होने पर भी असुखीता आदि का अब आदि का स्फूरण असुखित आदि का स्फूरण नहीं होता इस प्रकार यद्यपि आत्मा का स्वाभाविक धर्म अशुचित्ववादी फिर उसका स्पुरण नहीं होता है अविद्या के कारण अचिंत्य सत्य अभिद्या के कारण पूरा पश्चिम ने की असिक्षित आदि आत्मा का स्वाभाविक धर्म है सुखित आदि आरोपित है उसके विरोध असुकृत्यादि आत्मा का स्वाभाविक धर्म है तो आत्मा के स्पुर होने पर असुकित तो आदि का स्पुर क्यों नहीं होगा ऐसा आशंका होने पर सिद्धांत ने कहा स्वाभाविक होने पर भी अस्फूरण संभव है इदम रजत में से भ्रम में अधिष्ठान सुक्ति ईदम तो गृहता है उसमें रजत का भेद स्वाभाविक होने पर भी दो सहात्म्या रजत भेद गृहित नहीं यदि रजत भेद ग्रहण हो जाए तो रजत भ्रम नहीं होगा भेद गृहत नहीं होने से इधम रजत में से भ्रम ज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा में सुखित्व आदि विरोधी असुखित्व है आत्मा का स्वाभाविक धर्म है किंतु अचिंत्य शक्ति अविद्या के प्रभाव से असुखित्व का पूर्ण नहीं होता है जैसे रजत भेद का स्वाभाविक स्पूर्ण नहीं होता सिस्ते में आत्मा में सुखित्व भेद अथा सुखित्व आदि का अभाव असुखित्व आदि का स्पूरण नहीं होता है अस्फूरण भाषण आत्मा आत्मस्वरूपव आत्मस्वरूप का तो स्पुरण होता है किंतु असिखित्व आदि सुखित्व आदि भेद से न अनुवृत आत्मस्वरूप स्वरूप का अनुवृत धर्म आत्मा सर्वत्र सुखित्व आदि ज्ञान होने पर भी आत्मस्वरूप किन्दु असिक्षित्व आदि का ज्ञान नहीं होता है अब अनुबूत तो नहीं विपक्षी भ्रमानुपत रीत्या ऐसा नहीं होगा तो भ्रम ही नहीं बनेगा यदि रजतभे हो जाए सुख में रजत भ्रम नहीं होगा आत्मा में असिक्षित्व आदि यदि गृहित हो जाए तो सुखी भ्रम नहीं होगा यदि अनुवृत्त सद न अध्यारोपित तो सुखित्व आदि लक्षण विशेष यदि आत्मा का धान होता है भ्रम में हम सुखी दुखी सर्वत्र आत्मा का भान होता है आत्मा में असुखित्व स्वाभाविक धर्म है सुखित्व आदि का विरोधी इस प्रकार आत्मा जैसे अनुभूत इसे असुखित्व आदि यदि अनुभूत हो जाते तो ना अध्यारोपित हो सुखित्व आदि लक्षण विशेष तो असुखित्वि का यदि भान हो तो सुखित्व आदि लक्षण विशेष का आरोप नहीं होता यथाउत विशेष वग्न शीत था उष्णत्विशेष तो वाले अग्नि उष्णत्व तो ग्रहण होने से शीत नहीं होता है उत्तम अर्थम संक्षिप्त निगम इसको संक्षिप्त निगमन करते तस्मात्ष्य में निर्विशेष से व आत्मनि सुखित्वाद विशेषा कल्पिता आत्मा निर्विशेष है सुखित्वादि विशेष कल्पित है ठीक है ना असुखित्वादे अकल्पितम असिधम आसंख्य असुखिवादी आत्मा वास्तव है सुखिवादी कल सुखदुखादी कल्पित उसका अभाव अकल पूर्वेश असिध है सुखिवादी का अभाव अकल्पित वास्तव्य है इसे तो सिद्ध नहीं हुआ सीधात निरातकर्ता है भाष्य में यू असुखिवादी शास्त्र आत्मन तत्व सुखिवादि विशेष निवृत्थम है सिद्धम सुख शास्त्री <coughs> निर्विशेष अस्थूल मनोन इत्यादि वाक्य सब निषेध करने वाले आत्मादि विशेष निवृत्ति अर्थम सब विशेष की निवृत्ति के लिए ही निषेध शास्त्र है सिद्धं तो अस्थूल शोकांतरम इत्यादि शोकांतर इदिवाक्यम शास्त्रशन गृह्य असुक्षिताद शास्त्र असुख्यदास्त्र कौन हे अस्थूल अनानुवितादास्त्र हे शोका अलग अस्थूल अलगे अलग अलगे शोकवर्जित ये सौ शास्त्र है ये शास्त्र सुक्षितादी सेवृत्तिक निवृत्ति सिद्धं तो निवर्तकवाद्त आगम क्षेत्र सिद्ध ही सिद्धं तो निवर्तकवाद शास्त्र हे निवर्तक अखिलधर्म ब्रह्म में सबका निवर्तक है सिद्धंत तो निवर्तकम् ये टीका में दिया था उतार्थे द्राविडाचार्य द्रविड़ाचार्यसमति न ये द्रगुलाचार्य एगो हुए हैं उनमें उनका सूत्र है सिद्धांत निवर्तक जितने सब निषद वाक्य है वो तो सिद्ध है विपरीत धर्म का निवर्तक है आगम विदाम सूत्र उसमें शंका पहल हुई शास्त्र ब्रह्म को कैसे बोध करायेगा समित जनक कैसे होगा किसी धर्म उसमें ब्रह्म नहीं में तो है ही नहीं धर्म बत किसी में हो तो पद का शक्य होगा तो किसी धर्म नहीं तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं उनसे ब्रह्म में कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है तो फिर कैसे शास्त्र प्रमाण ब्रह्म को बोधन कराएगा तो उसका असर सिद्धांत तो निवर्तक तो शास्त्र बोधन कराएगा प्रामाण्य तो उसमें तो प्रामा सिद्ध क्योंकि आरूपित धर्म का निवर्तक ही शास्त्र अर्पित धर्म का निवर्तन करने से ही इसमें सब शुद्ध स्वरूप स्वयं प्रकाश है उसको बोधन कारण में आवश्यकता नहीं निर्विशेष का ज्ञान कराने के लिए विशेष का निश्चित कर देता है ठीक है ब्रह्मणी पदान विपत्ति अभाव भी ब्रह्म में शुद्ध में किसी भी पद की शक्ति नहीं।, नहीं शक्ति नहीं पद की शक्ति है वहाँ जहाँ पदक की प्रवृत्ति निमित्त हो पद की प्रवृत्ति निमित्त जाति गौ घट आदि में जाति है गोत तो आदि कहीं क्रिया है पाचक पाठक कहीं विशेषण है नीलम उत्पलम कहीं संबंध है दंडी पुरुष ये सब शब्द प्रवृत्ति के निमित्त है ब्रह्म निर्विशेष होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं जाति क्रिया संबंध विशेषण कुछ नहीं है न ही वो पर फिर शब्द के द्वारा ब्रह्म का बोध कैसे होगा कोई तो द्रविड़ाचार्य सूत्रकार थे सिद्धमे शास्त्र से प्रामाण्यम तो सिद्धम तो निवर्तकवाद सिद्धम शास्त्र से प्रामाण्यम सिद्धम शास्त्र प्रमाण सिद्ध है कैसे निवर्तकवाद अभावोधन व्युत्पन्न पद संसूलाव्युत्पन्न पद स्वाभाविक भावबोधन अद्यत निवर्तकवाद ये सूत्रकार थे अभाव बोधन विस्पन्न नये पद संस्कृत अस्थूलम अनु ऐसे वाक्य है न स्थूलम अस्थूलम न अनु अनुसम तो नए समाज करके अस्थूल अननु अहम अधर्गम इत्यादि शब्द है तो नये पद के संश्ठ नये पद के साथ संबद्ध है स्थूल आदि स्थूलादि का शब्द नये पद के साथ संश्ठ और जो नये पद अभावोधन में विस्पन्न अभाव बोधन कराने में शक्त है नये पद सक्तम पदम नये पद शक्त उसकी शक्ति अभाव में अभाव ज्ञान कराने के लिए शक्त नये पद के साथ संबद्ध स्थूलादिप स्थलादिविपन्न पद ही स्थूलादि अर्थ में सक्त जो पद स्थूल अर्थ में सक्त पद पड़। वो के द्वारा स्वाभाविक द्विताभाव भाव है ना द्विताभाव आत्मा में स्वाभाविक हो उसको बोधन कराएंगे स्थूलवादी स्थूल अनुवादि के द्वारा आत्मा में द्वैत का अभाव स्थूलादि का अभाव जो कि आत्मा का स्वाभाविक धर्म उसको बोधन कराएंगे करके क्या करेंगे? आत्मा के स्वाभाविक बोधन धर्म बोधन कराएंगे द्वैत अभाव बोधन करा करके अध्यस्त द्वैत का निवर्तक होते अभ्यस्त निवर्तकता सिद्धंतु निवर्तकता सिद्ध प्राणाण्यम सिद्धम शास्त्र क्योंकि अध्यस्त निवर्तकता अभ्यस्त के निवर्तक निवृत अभ्यस्त की निवृत्ति करके ही तात्व प्रमाण होते हैं स्वरूप विशेष्य को प्रकाश करने में धर्म धर्म के के, होकर निर्विशेष सूत्र का अर्थ यदुक्तम निरोधादि अभाव से परमार्थता तदुक्तम पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप करता है न निरोध न कारिका में कहा गया निरोधादि का अभाव परमार्थ है कि ऐसा परमार्थ का ये ठीक नहीं है कहीं क्यों नहीं सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसमिति मते जो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है जैसे गोत् सामान्य है सब गो में है विशेष तत्व तो गो व्यक्ति अलग है वस्तु सामान्य विशेषात्मकम नाना रसम एक रसम नहीं अनेक प्रकार इसी मत ऐसे मानते भर्तृपंच उनके मत में ब्रह्म निर्विशेष नहीं है विशेष भी है सामान्य भी है सामान्य धर्म है और विशेष भी है सामान्य विशेषात्मक उसमें सामान्य धर्म भी है विशेष धर्म भी है ऐसा है निर्विशेष नहीं ये भर्तृपंच माने उन्नत वाले कहते हैं उनके मत के अनुसार निरोधादि सुसाध्यवाद निरोध प्रलय उत्पत्ति आदि सब कुछ संभव है तो निरोधाद पार्थिवी कैसे सिद्ध होगा ऐसा शंका पर उसके उत्तर देते भावा अप्य नस्मा शिवा न असद्भ अयमा कलद्भिभा पदार्थात्मन अव्य तादात्म्य न सब कुछ कल्पित है असद प्राणादि से तो कल्पित है और हैत्म्य सब कुछ कल्पित है के संसर्ग अभ्यास होता है अव्यय के में अभ्यास होता है अध्यस्त के साथ अभ्यस्थों का स्वरूप अभ्यास होता है और संसर्ग अभ्यास ही होता है अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ संसर्ग अध्यास होता है धर्मस्थल में रजत का स्वरुपाध्यास होता है और अधिष्ठान इदम के साथ संसर्ग अध्यास भी होता है तो इदम रजतम में इसे प्रयोग किया जाता है इदम अधिष्ठान वहाँ होने से है इसलिए इदम का स्वरुपाध्यास नहीं होता है किन्तु संसर्ग अध्यास होता है तब तो इदम रजतम रजतम इदम ऐसा उभय प्रकार प्रयोग होता है इदम का संसर्ग आधात्म रजत में रजत्य का तादात्म्य इदम है तो अभिष्ठान का स्वरूप तो अभ्यास नहीं होने पर भी अभ्यस्त संस्कृत आकार संसार का विशिष्ट होकर के अभ्यस्त होता है इसलिए अद्ययन च कल्पित अव्यय तादात्म्य में सब कुछ कल्पित है आत्मा अपना ही कल्पित है भाव भी अद्ययन जितने भाव पदार्थ तो वो भी अव्यय से कल्पित है अद्यय के तदात्म्य होकर के तस्मा अद्वैता शिव अद्वैत शिवकल्याण भाव क्या है? असद्भि भाव व्यावृता असद्भिभाव अपना आत्मा कल अविद्यमान क्यों तेज व्यभिचाराय व्यविचारित्वाद असंतः रज जो व्यभिचारी कभी है कभी नहीं है वो वास्तव नहीं है वास्तव तो सर्वदा रहे और व्यविचारी हो तो सत्य होगा जो व्यविचारी असत्य जैसे रज सर्प रज सर्प व्यभिचारी होने से भ्रम काल में दिखता है किसको सर्प भ्रम होकर अन्य कुछ दिखता है भ्रम निवृत्त होने पर भ्रम के पहले नहीं रहता है व्यविचार होने के कारण रज सर्वे जैसे अविद्यमान असत्य जैसे जितने विशेष है सब व्यावृत सब व्यावृत जितने विशेष है भाव है सब व्यभिचारी होने कारण असत्य असत भी भाव ही आत्मा कलता अव्यय अद्ययन च कल्पित अव्य कार्य थी कि अनुभूत सामान्य जैसे भाव हो गया विशेष अनुभूत सामान्य विशेषाकारी ही सामान्य सामेण चादृशन अयम अननुगत अव्यावृतनगत पूर्ण सत्ता कारणसन आत्मनिविमो महात्म सामान्य कारण भी कल्पित आत्मा आत्मा में साम विशेष सा न एक ही अद्वितय वस्तु अनेक गो में एक सामान्य गोत्व है प्रत्येको विशेष मुंडा आदि गो व्यक्ति भिन्न भिन्न है अलग अलग गो छोटे बड़े किसका सिंह टूट गया खंड मुंड किसका पुच्छ कुछ नहीं तो खंड अलग अलग नाम अलग, सब कहते हैं विशेष है सामान्य समय एक है गुत्व आत्मा अद्वितीय वस्तु है उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं जिसमें सौ में रहने वाले एक धर्म सामान्य सिद्ध होगा और कोई विशेष उसे भिन्न नहीं ना उसमें कोई विशेष है तो सामान्य विशेष रहित तो वस्तु आत्मा है सामान्य विशेष रहित तथा तो अव्यावृत अनुगत व्यावृत नहीं मतलब विशेष नहीं अनुगत नहीं सामान्य नहीं ऐसे पूर्ण सत्ता चीद एकता न आत्मा पूर्ण सत्ूपी चिद एकता न चैतन्य रूप ही, ही आत्मा ऐसा होते हुए भी मूढ़ ही कल्प्यते विशेषा कारण सामान्य कारण कल्प्यते मोह महात्मा भ्रम के कारण कल्पना कल्प्य न वस्तु तो सामान्य विशेष भाव अस्त सामान्य विशेष भाव आत्मा में नहीं परस्पराश्रय अनुन्यास ज्ञमती में अनुन्यासुन्यास ज्ञमती में भी है स्थिति में भी है तो यहाँ ज्ञप्ती में अनुन्यास है जैसे हलन्त्यम आदिर न सहिता, ये सूत्र दोनों में अनुन्यास है ज्ञमत ज्ञान में हलन्त्यम ज्ञान के बिना इत का इत को वर्णन का ज्ञान अन्य होगा इत संज्ञा बन के ज्ञान के बिना तो आदिरअंत तो सहिता के द्वारा प्रत्याहार बनाने के लिए ये सूत्र का अर्थ तो ज्ञान नहीं होगा आदिरंत सूत्र के ज्ञान के बाद ही हल शब्द बनेगा तो हल बनने से हल शब्द तो का अर्थ ज्ञान होगा और हल शब्द प्रत्याहार का ज्ञान होने पर ही फल अंतम के द्वारा तो इत संज्ञा का ज्ञान होगा जिसके बाद आदिरंत सूत्र से प्रत्याहार बनेगा तो हलंत एवं सूत्र ज्ञान के लिए आदिंतम सूत्र ज्ञान की आवश्यकता आदिंतम सूत्र अर्थ ज्ञान के लिए हलनतेम सूत्र ज्ञान की आवश्यकता ये ज्ञान तो अनन्यास है। उस अनन्यास से दोष वन करने के लिए वहां व्याकरण में तो हलनते सूत्र की आवृत्ति करके एक हलन्त प्रथम सूत्र है जिसमें हल प्रत्याहार नहीं है शत्रु दस से चौदाह सूत्र हल उसके अंत्य लकार्य की संज्ञा की उसके बाद आदिरंत में सूत्र से प्रत्याहार बना दिया हल प्रत्यार उसके बाद हल अंत्य सूत्र की प्रवृत्ति जिसमें हल प्रत्याहार है प्रथम हलंत में हल प्रत्याहार नहीं द्वितीय हल में हल प्रत्याहार उसमें दो सारण हो गया यहाँ सामान्य विशेष ज्ञान होने के लिए अनुन्यास सामान्य जैसे घटत्वादी घटत्वादी सकल घट में रहने वाले सकल घट में घटत्व ही घटत सकल घट वृत् घटे इतर आवृत्ति घटक सकल घट में रहे घटक भिन्न में नहीं, नहीं रहे तो सकल घटों के ज्ञान के बिना घटत्व का ज्ञान नहीं हुआ और घट क्या है घटत्वान को घटक कहते घटत्व के विशेषण के ज्ञान बिना घटतत्वान घट का ज्ञान नहीं हुआ जैसे द्वंद ज्ञान के बिना द्वंडी पुरुष ज्ञान नहीं होता है जैसे घटतत्व रूप विशेषण ज्ञान के बिना घट ऐसे ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि घटक अर्थ घटतत्वान जैसे द्वंदी का अर्थ दंडवान दंडी ज्ञान होने के पहले दंड ज्ञान होना चाहिए ऐसे इति ज्ञान के पहले घटक घटतत्व तो ज्ञान चाहिए और घटक तो, तो ज्ञान होने के सकल घटों का ज्ञान चाहिए सकल घटो ज्ञान घटों के ज्ञान के बिना घटत ज्ञान नहीं है और घटत्व ज्ञान के बिना घट ज्ञान नहीं ऐसे सामान्य भाव रूप सामान्य विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञमती में अनुन्यास होने का सामान्य विशेष रूप से सिद्ध नहीं होगा व्यवहार में सामान्य विशेष व्यवहार होता है सकल गो में एक गोत्व तो, सकल घट में एक घटत हो व्यावहारिक चलता है पारमार्थिक सामान्य विशेषात्मक को कोई तो वस्तु नहीं है परस्परास उनकी विशेषाण असत्य कथम सत्य न्यवहार सैद यदि विशेष पदार्थ है ही नहीं तो फिर आकाशमस्ती वायु व्यक्ति अति व्यस्ति सद्रपेण घटवस्ती आदि सद्रूप से व्यवहार होता है यदि है ही नहीं तो सदरूप से सत्य व्यवहार कैसे होगा तो उसका उत्तर देते जैसे इदम रजत मस्ती भ्रमस्थल में रजत नहीं है फिर रजत मस्ती व्यवहार करते रजत इदम नहीं सामने नहीं है फिर इदम तो नहीं व्यवहार करते अधिष्ठान की जनता सत्ता रजत में भारती तो अधिष्ठान के साथ रजत का तादात्म्य रूप से उस अधिष्ठान ही रजत में न तागात्म अभ्यत् सर्वपथ्य नहीं सं अभिष्ठान रजत तागात्म्य संसुष्ट रूपेण अभ्यस्त है उसका उत्तर दिया सदात्म्य में कल्पित पद या भाव अव्यय न भाव पदार्थ अव्यय न अव्यय तादात्म्य अद्वितीय आत्म तादात्म्य में भाव कल्पित है अभ्यय ताद्यात्म्य में कल्पित ता कौन से दोनों का तागात्म्य होने से अध्यय का अधिष्ठान की सत्ता अध्यासनी क्योंकि अधिष्ठान अध्यस्त का तादात्म अध्यास संतर्ग अध्यास है इदम रजतन जैसे इस प्रकार अहम सुखी सुख के साथ आत्मा का सुखी के साथ आत्मा कादात्म तो अध्यास होने तो तो से और धर्म आत्मा की सत्ता सुख दुख आदि में भान होते तो सब तादात्म्य कल्पित तेसान सप्तन व्यवहार सत अध अधिष्ठान सब तादात्म्य ने कल्पित होने से अध्यस्त में अधिष्ठानिक सत्ता दिखती है जिसे रजतमस्ती कहते हैं इसे अधिस्थान की सत्ता अध्यस्त में दिखने से अधिष्ठान सत्य अपना उसकी सत्ता आकाश आदि मन से आकाश समस्ती वायुद्रस्ती ऐसे सदुरुप में व्यवहार होता है व्यवहार हो सकता है वास्तव सत्ता नहीं अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त में सदुरूप से व्यवहार हो सका भावा आप अनुगतसत्ताकारेण कल सत्तव्यवहार बंत अनुगतसत्ताकार अभ्यस्त में सत्ता अनुगत है सत्व सत्ता अभ्यस्त सत् आकार से अगत सत्कार कल्पितभ्यस्ता सव्यवहार बतव्यवहार के सत्तूपेण व्यवहारी सत्व्यवहार वा लिवते कल सामान्य विशेष अभाव से कल्पित अखंडीकर सत्य वस्तु न सिद्धे निरोधादि दुस्साधनत्म उचितम की फलित महा शंका हुई थी पहले धर्तृप्रपंचादि मत में वस्तु सामान्य विशेषात्मक है वस्तु। इसलिए निरोधादि संपादन प्रतिपादन किया जातकता है निरोधादि का अभाव परमार्थता ऐसा जो सिद्धांत ने कहा था वो ठीक नहीं है यह पूर्वी की शंका इस आक्षेप के ऊपर उतर दिया सामान्य विशेषात्मक वस्तु सिद्ध ही नहीं ये कल्पित है सामान्य विशेषात्मक वस्तु सिद्ध नहीं होगा सामान्य विशेषात्मक ज्ञान ही नहीं होता सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान नहीं क्योंकि सामान्य वाला है विशेष होता है और विशेष ज्ञान के बिना सर्व विशेष निश्चय सामान्य के ज्ञान नहीं होगा ये कल्पित है उसको लेकर व्यवहार होता लोक में क्यों पारा नहीं सामान्य विशेष भाव से कल्पित अखंड अखंडेक सत्य वस्तु न सिद्धि अखंडे एक अखंडेकूप ज्ञान ये सिद्ध होने पर उसमें कोई अन्य विरोधाद्वि साधन उचित निरोधा दुष् साधन नहीं कर सकते ये फलित अद्वैता शिव इस अद्वैता ही शिव कल्याण श्लोकतात्पर्य दर्शय भगवान भाष्यकार श्लोकतात्पर्य कहते पूर्वश्लोका से हेतुमां पूर्वश्लोक है न निरोधो नव अभाव सौ अभाव के अभावअर्थ है उसमें हेतु यथा रज्ज्वाम असदि सर्पधारादि रजु में सर्पधारादि सर्पधारादि के द्वारा रजुकल्पित अव्यन चुद्रवेण सद्रूपेण अय सर्प रज्जुद्रव्य सद्रूप से सकते है अय सर्प धारा ही कल्पित इंधारा दंडोम रज्जुद्रव्यम अनेक रज्जुद्रव्य पदार्थ धर्म भाव से करके एवं आदि भी असद रखे इदर्गो कर्की अन असद्भरव अदमान परमाद असद असद्भ अविद्यमान अविद्यमान है अभिद्यमान नहीं है प्राणादि अनंत पदार्थ है है पदार भी ही अविद्यमान है। अविद्यमान है प्राणादि न परमाथत उनके द्वारा कल्पित है टीकाने निरोधादि सर्विशेषा भाव उपलक्षित पूर्व पूर्व श्लोकार्थ पूर्व श्लोकार्थ के लिए हेतु है पूर्वश्लोक का अर्थ क्या है निरोधादि सर्व विशेष अभाव से उपलक्षित वस्तु न निरोधा नचत्पति इत्यादि का निरोधादि का अभाव अभाव ही पारमार्थिक है नहीं निरोधादि अभाव से उपलक्षित होता है आत्मवस्तु जिसमें निरोधादि का अभाव है वही वस्तु सत्य है आत्मवस्तु सत्य है जिसमें निरोधादि अभ्यस्थ व्यवहार होता है उनका अभाव ही पारमार्थिक है तो निरोधादि के अभाव से उपलक्षित वस्तु दैत्य का ज्ञान होने पर द्वैत की निवृत्ति है द्वैत निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा सत्य है द्वैत निवृत्ति से द्वैत निवृत्ति होने पर उससे उपलक्षित आत्मा वस्तु रहता है ठीक इसी प्रकार निरोधादि सर्व विशेष अभाव से उपलक्षित वस्तु वही वास्तव पारमार्थिक आत्मा है ये पुरुषोपकार तब से सामान्य विशेषात्मा की यदि वो सामान्य विशेषात्मक होगा वस्तु नहीं विशेषान आशित्य निरोधार्धि सुसाधन स्वाद असत्यसंक पूर्व पीछे कहता है वो सामान्य विशेषात्मक है आत्मा वस्तु विशेषान आशित्य निर विशेष उसमें है जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु ऐसे में विशेष है तो विशेषों का आश्रय करके निरोधार्धि साधन कर सत्य आत्मा वस्तु है इसलिए असत्यम पूर्व श्लोक का जो अर्थ है आत्मवस्तु निर्विशेषे, है निरोधाधि सर्व विशेष अभाव से उपलक्षित वस्तु उसका असम आशंक है पूर्व पक्षी के द्वारा तेना अपेक्षायाम तत्प्रदर्शन पर हो श्लोक पूर्व पक्षी की शंका का आशंका करते है उप, साधना अपेक्षायाम वस्तु तो ठीक नहीं ये उसको दिखाने के लिए ये श्लोक है सामान्य विशेषादी उसमें है ही नहीं सामान्य विशेषादी अभाव दिखाने के लिए श्लोक है तत्र अक्षराणि त्र पूर्वागता श्लोक पूर्वाक्षर का दृष्टातावश्य व्याचि दृष्टागुन का व्याख्या यथारज्ज्जा संशिष्टूपेण कल भी स्वूपेणारो रज्जद्रव्य व्यावहारिशत्यम उन्ने रज्जुद्रव्य को व्यावहारिक सत्य कहा क्योंकि रज्जुद्रव्य स्वरूपत अध्यस्त नहीं है रज में सर्प जो भान होता है रजुद्रव्य वहाँ है सर्प नहीं है सर्प का स्वरूपत तो अभ्यास होता है और अधिष्ठान रज्जु का स्वरूपत तो अध्यास नहीं क्योंकि रज्ज स्वरूप वहाँ है ये दोनों में अधिष्ठान का स्वरूपाध्यास नहीं अध्यस्थ का स्वरूपाध्यास है किंतु संसर्गा दोनों का है रज्जु का तादात्म्य सर्प में सर्प का तादात्म्य रज्जु में दोनों दिखता है सर्प यम अयम सर्प ऐसे ज्ञान होता है तो इदम का तादात्म्य अध्यस्त के साथ अध्यस्त का तादात्म्य इदम के साथ अध्यस्त तादात्म्य वास्तु तो नहीं हो सकता है इदम तो हाज है सर्प अध्यस्त है दोनों का तादात्म्य कभी नहीं हो सकता है रज के साथ सर्प का शक्ति के साथ रजत का ताजात्म्य कभी नहीं होगा वो तो ताजात्म्य है आध्यासी का इसलिए इसको संसर्ग है, अर्थात संसर्ग का अध्यास होता है रज्ज कल्पित है, रूपे न कल्पित है, स्वरूपण कल्पित नहीं सर्प संश्रिष्टत्व तो रजु कल्पित है सर्प संस्कृत का तो सर्प ताजात्म्य आप सर्प के साथ रज्जु का तादात्म्य है यही संसर्गे वो संश्रिष्ट रूप से संसर्ग कल्पित होने के कारण संसर्ग युक्त को संश्रेष्ट कहेंगे संसार के संबंध यहाँ तादात संबंध है <coughs> संश्रिष्ट रूप से राजसर्ग विशिष्ट न संसर्ग, संसर्ग कल्पित होने से संसार का विशिष्ट राज्य भी कल्पिता स्वरूप राज नहीं अभी तो सर्वपर्ग विशिष्ट न कल्पित उसको कहते संसिष्टरूपेण कल्पित भी रज्जुद्रव्य से संशिष्टूपेण कल्पित भी कल्पित तो संस्थ रूप से ही सर्पसर्ग विशिष्ट में कल्पित होने पर भी स्वरूपेण अनातवा स्वरूपेण आरोपित नहीं रज्जुद्रव्य वह तो रज्जुद्रव्य सामान्य है स्वरूपता नहीं सर्पित स्वरूपेण अनारूपित होने से रज्जद्रव्य को सत्य कहते हैं वो सत्य व्यावहारिक सत्य मंडे उसको व्यावहारिक सत्य कहा है क्योंकि व्यवहार काल में उसका बाधा नहीं होता है इसको ही कहा भाष्य में रज्जुद्रव्य सता सर्पादि अव्ययन चज्जुद्रव्य सता रजुद्रव्य की सत् सतक व्यावारीक सत्ता है आगे टीका में अदयम आत्मा कल्य है न पर्थत तत्व सर्पधरा अव्ययन अवदान से कल अनंत रसद अन अवीयनधर्म से कल धर्म अयमात्मा कल्य है, से है।, है, है। ना न परम सत्त्य कथम प्राणीनासत्व प्राणादी पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसा शेयर उसका उत्तर देते हैं अन्य व्यतिरिक्यांदतम स्वनवती जैसे स्वप्न दृश्य पदार्थ है, मनस्पंदन ही मन ही शुभ से दिखता है अन्य कुछ नहीं ठीक इसी प्रकार प्राणादि पदार्थ भी मनस्पंदन मात्र है अन्य व्यतर काभ्याम मन जब है व्याकृत है तो सब पदार्थ दिखता है दिखते हैं समाधि अवस्था में सुशुचित अवस्था में मन जब मन का निरोध हो जाता है समाधि अवस्था में मन का प्रलय हो जाता है सुशुचित अवस्था में द्वैत नहीं दिखता है तो मनो का स्पंदन है मनो दुष्य द्वितम य मनुष्य हमनी भाव है द्वैत नहीं उपलब्ध थे भाव होता है समाधि में स्थित है सोचते मन का प्रलय हो जाता है ज्ञान है उसमें तो द्वैत की उपलब्धि नहीं होती ये अन्य व्यक्ति के द्वारा सिद्ध होता है द्वित मनस्पंदित स्पंदन मात्र है इसलिए मिथ्या मनस्पंदित मातृत्व प्रतीत होने से अन्य व्यक्ति के द्वारा मिथ्यात्म स्वप्न नहीं भाष्य में अचलते मन से कशिभा उपलक्षा कैसे मनसी, मनसी अचलते मन के प्रचलन नहीं हो साल में स्थिर हो जाए सूच में प्रलय हो गया कचिद भाव कपलक्ष न शक्य कोई पता कोई कोई नहीं दिखता है कोई नहीं दिखता है टीका में नी विभोरात्मनों नभवचलन वास्तव अवकल भाष्य में नत्म प्रचलनमस्त आत्मा का तो प्रचलन नहीं नहीं क्योंकि आत्मा है विभे नहीं विभोल आत्मा न व चलन आकाश का जैसे चलन नहीं होता है ऐसे आत्मा का वास्तव में चलन नहीं होगा नद अभाव निरवयव से परिणाम संभावना संभावना यदि चलन नहीं होगा निरवयव के परिणाम कैसे संभव है जैसे आकाश है वो उस नए के लोग मानते वैज्ञानिक लोग मानते उसका परिणाम नहीं होता है क्योंकि चलन नहीं क्रिया नहीं तो परिणाम कैसे होगा इसी प्रकार आत्मा का चलन नहीं कुटस्थ है निरवय है तो परिणाम संभव नहीं प्राणादिनाम नाम आत्मपरिणाम तो असंभव है इसलिए प्राणादि सब दिखते हैं आत्मा में किन्तु आत्मा का परिणाम नहीं है मरूहमी जल दिखता है और जल मरूह का परिणाम नहीं है ठीक इस प्रकार आत्मा में गृहमाण दृश्यम प्राणादि आत्मा का विकार नहीं आत्मा का निरवे उसका परिणाम नहीं हो सकता है इसलिए प्राणादि पदार्थ तो आत्मा में दिखने पर भी आत्मा परिणाम तो असंभव है फलित मह प्रचलित से न परमार्थ का संत जो पदार्थ दिखते वो प्रचलित से अप्रचलित आत्मा का नहीं न परमार्थ का संत परमार्थिक कल्पना नहीं कर सकते हैं प्रचलित प्रचलित मतलब प्रचलन बलाय प्रगतम चलित इसीलिए आत्मा के लिए कहा प्रचलित से कहा आत्मन प्रचलन बाल्य में उपलब्ध अर्थ प्रतीत होता है कि प्रचलित का प्रगतम चलितम से चलितम चलनम चलनम प्रगतम जिसका चलन ही नहीं सतथा चलनरहित अर्थात स्थिर कूटस्थ सेवा आत्मन प्रचलित का, का आत्मनो भाषमान भावा उसमें पदार्थ प्राणादि दिखते हैं किन्तु तो अकुट है, परिणाम नहीं हो सकते हैं न परमार्थ तो संतो वही पारमार्थ नहीं हो सके क्योंकि मिथ्या है जड़वाद मिथ्या है स्वप्नवत प्रपंच प्राणादे मिथ्या दृश्यत्वाद तथा तो जड़वाद इत्यादि बहुत परिचित्वाद आद्यंतवत्वाद बहुत हेतु के द्वारा मिथ्या सिद्ध हो जाता है स्वप्नवत्त दृष्टान स्वप्नों को बना करके प्रपंच दिश्य जड़ परिचिन आद्यन्तत्वादी हेतु के द्वारा मिथ्यात्व तो सिद्ध हो एवं भावाना है एवं प्राणादि भावना मिथ्यात्म प्रसाद्य प्राणादि पदार्थ आत्मा में जो गृह्यण सो मिथ्या है सिद्ध करके फलित दर्शन निष्पन्न जो है उसका दिखाते हुए पूर्वार्ध अक्षाराणाम व्याख्यान उपसार थी श्लोक के पूर्वार्ध अक्षर का व्याख्यान का करते है भगवान मस्वीकार अपो असदीर प्राण प्राणदिभार अवन च परसत्ताजुवर्विकस्पदूते अयम स्वयम आत्मा कल तो, अत असद्भिव प्राण प्राणादिपदार्थ असत अना उनके द्वारा कल्पित तो, है अदयन च पर आत्मना अद्दे परज्जुवत्सर्विकस्पदूतेन जैसे रज्जु सर्वकल्पना का अधिष्ठान है सर्वविकल्प का आस्पद अधिष्ठान इस प्रकार ये आत्मा ही प्राणाधिश का अधिष्ठान है तद्रूपेण स्वयं आत्मा कल्पित तद्रूपेण कल्पित है तद संसर्गुक्त होकर कल्पित ठीक है नहीं अव्य पर अव्य पारमार्थिक है तो फिर तदात्मना तदात्म कथमा कल्पित अद्वज पारिक हे तो अद्वयन चलता अवयन किसी कल्पित होगा अद्वत पारिक्य स्वेण अक संसमी ये साम जाए अद्वय स्वरूप से कलता तो नहीं है अभी बताया अवतः तो कल नहीं अठान संसा कल अद्यस अठान कल अध्यस्त संसुष्ट का तो अध्यस्थ के संसर्ग विशिष्ट अध्यस्त का संसर्ग अधिष्ठान के साथ वास्तव नहीं है अध्यस्त अध्यस्थ सर्प तो अधिष्ठान रज्जु अध्यस्थ रजते तो अधिष्ठान सूर्ति दोनों का तादात्म्य संसर्ग संभव नहीं है संसर्ग वास्तव नहीं होने से तो संसर्ग विशिष्ट को संश्रष्ट कहते हैं अध्यस्त संश्रिष्ट रज्जु कहीं भी नहीं है सर्पतादात्म रज्जु रजत तादात्म्यापन श्रुति कहीं भी नहीं है नहीं होने का किंतु यहाँ दिखता है सर्पो यम अयम सर्प ऐसे दिखता है इसलिए अध्यस्त तादात, अभ्यस्त संस्टा कारण अधिष्ठान कल्पित है अध्यस्त के साथ संसर्ग है अधिष्ठान का भान होता है वो अध्य... संसर्ग तात्म्य वास्तव नहीं है संसर्ग विशिष्ट संसर्ग वास्तव नहीं उनसे संसर्ग विशिष्ट ही वास्तव नहीं हुआ संसर्ग नहीं विशिष्टवास्तव में अध्यसंसर्ग विशिष्ट अर्थात अध्यू अठक कल स्वूपेण कल कितु संसादी पदात्मपन्नूपे कलम कल अविद्यावसाइष्टा कलनावसाद ओ भद्र कन्े भी